वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं उनके सब ओर हाथ पैर हैं सब ओर नेत्र मस्तक और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं वही भगवान हिरण्यगर्भ हैं वही योग शास्त्र में महान और विरंच आदि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी उनका अनेक नामों से वर्णन आता है उनके नाना प्रकार के अनेक अद्भुत रूप हैं वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहे गए हैं उन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी को स्वयं ही धारण कर रखा है तथा वे बहुत से रूप धारण करने के कारण विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध हैं वे महातेजस्वी भगवान अपनी शक्ति से महत्तत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं राजस्तमस और सात्विक भेद से तीन प्रकार के अहंकार से आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय तथा कान त्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी हाथ पैर गुदा और लिंग ये पांच कर्मेंद्रियां हैं मन के सहित इन सबका प्राद्रव भाव हुआ है ये 24 तत्व संपूर्ण शरीरों में मौजूद रहते हैं इनके स्वरूप को भली भांति जानकर तत्वदर्शी ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते नर श्रेष्ठ यह त्रिलोकी उन्हीं तत्वों से बनी है देवता मनुष्य यक्ष भूत गंधर्व किन्नर महानाग चारण पिसाच देवर्षि निशाचर दंश कीट मशक दुर्गंधित कीड़े चूहे कुत्ते चांडाल हिरन पुक्कस हाथी घोड़े गधे व्याघ्र भेड़िए तथा गौ आदि जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं उन सब में इन्हीं तत्वों का आदर्शन होता है पृथ्वी जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है अन्यत्र नहीं यह संपूर्ण जगत व्यक्त कहलाता है प्रतिदिन इसका क्षरण क्षय होता है इसलिए इसको अक्षर कहते हैं इससे भिन्न तत्व अक्षर कहा गया है संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर को ही अक्षर कहते हैं इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न यह व्यक्त नाम वाला मोहआत्मक जगत सदा क्षयशील होने के कारण क्षर नाम धारण करता है क्षर तत्वों में सबसे पहले महा की सृष्टि हुई यही क्षर का निरूपण है महाराज तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने छर अक्षर का वर्णन किया अक्षर तत्व 25वां तत्व है वह नित्य एवं निराकार है उसको प्राप्त कर लेने पर इस संसार में लौटना नहीं होता जो अव्यक्त तत्व व्यक्त जगत की सृष्टि करता है वह प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से निवास करता है 24 का तो व्यक्त है उनका साक्षी 25वां तत्व परमात्मा निराकार होने के कारण अव्यक्त है वही संपूर्ण देहधारियों के हृदय में निवास करता है वह चेतन रूप से सबको चेतना प्रदान करता है वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्वमूर्ति स्वरूप है सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से वह सृष्टित स्वरूप भी है और प्रलयत स्वरूप भी, वह विश्वरूप में सबको प्रत्यक्ष दृष्टि होता है। वह निर्गुण होते हुए भी गुण स्वरूप है। वह परमात्मा करोण सृष्टि और प्रलाई खड़ता रहता है। तथात् उसे अपने पृतित्व का भिमान नहीं होता। अज्ञानी पुरुष तमोगुण, और रजोगुण से युक्त होकर योनियों में जन्म लेता है। वह ज्ञान न होने अज्ञानी पुरुषों का सेवन करने तथा उनके संपर्क में रहने से ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं बालक हूं यह हूं वह हूं और वह नहीं हूं इत्यादि इस अभिमान के कारण वह प्राकृत गुणों का ही अनुसरण करता है तमोगुण के सेवन से वह नाना प्रकार के तामसिक भावों को प्राप्त होता है रजोगुण के सेवन से राजसिक और सत्व गुण के आश्रय से वह सात्विक रूप ग्रहण करता है काले लाल और सेत ये जो तीन प्रकार के रूप हैं उन सब को प्रकृति ही जानो तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ते हैं रजोगुणी मनुष्य लोक में आते हैं और सत्व गुण का आश्रय लेने वाले जीव सुख के भागी होकर देवलोक में जाते हैं केवल पाप से पाप की प्रधानता से पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है पुण्य और पाप दोनों का मेल होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है तथा केवल पुण्य से पुण्य की प्रधानता से जीव देवता का स्वरूप प्राप्त करता है अव्यक्त परमात्मा में जो स्थिति होती है उसी को मुनीशी पुरुष मोक्ष कहते हैं वे परमात्मा ही 25वां तत्व हैं ज्ञान से ही उनकी प्राप्ति होती है छर अक्षर तथा योग और सांख्य का वर्णन जनक जी ने कहा मुनि श्रेष्ठ चर और अचर प्रकृति और पुरुष दोनों का संबंध तो पत्नी और पति के संबंध की भांति स्थिर जान पड़ता है जैसे पुरुष के बिना स्त्री तथा स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संयुक्त होकर ही सृष्टि करते हैं ऐसी दशा में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है यदि मोक्ष के निकट पहुंचने वाला उसके स्वरूप का स्पष्ट बोध कराने वाला कोई दृष्टांत हो तो बताइए क्योंकि आपको सब कुछ प्रत्यक्ष है हमारे मन में भी मोक्ष की अभिलाषा है हम भी उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनामे अजेय बुढ़ापे से रहित नित्य इंद्रियातीत एवं परम स्वतंत्र है वशिष्ठ जी बोले राजन तुम्हारा कहना ठीक है तुमने वेद और शास्त्रों का दृष्टांत देखकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है तथापि अभी ग्रंथ का यथार्थ तत्व तुम्हारे समझ में नहीं आया है जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथ को रट लेता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता उसका वह रटना व्यर्थ है जो याद किए हुए ग्रंथ का अर्थ नहीं जानता वह तो केवल उसका है उसके तत्व का यथार्थ बोध होने से ही वह उसके अर्थ को ग्रहण कर सकता है जिसकी बुद्धि स्थूल और मंद है अतएव जो ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक जानने के लिए उत्सुक नहीं है वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है जो मनुष्य के तत्व को जाने बिना ही लोभ अथवा उस विवाद करता है वह पापी नरक में है Is liee maharaj, sahnkhe اور yoghke ghiata mahatma purushon ke matmeh mokh ka jaisa svarup däkha Useme, hai Rupse main yatharth roop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 अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं जैसे आकाश आदि गुण सत्पादि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं उसी प्रकार सत्पादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित अनंत सबका दृष्टा एवं अद्वितीय है वह सत्पादि गुणों में केवल आत्माभिमान करने के कारण ही स्वूप के हलाता है गुण तो गुणवान में ही रहते हैं निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं अत गुण के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवातमा इन्न प्राकृत गुणों में अपने का करता है उस समय वह होकर भिन्न गुणों को देखता है जब उस अभिमान को छोड़ देता है उस समय देहाद में आत्मबुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है उस परमात्मा को बुद्धि आदि से परे सांख्य योग स्वरूप बताया गया है वह सत्वादि गुणों से रहित अव्यक्त ईश्वर नियामक निर्गुण नित्य तथा प्रकृति और उसके गुणों का अधिष्ठाता 25वां तत्व है jah sangkhe jor yog me kushal evan param Tattuki ki khoj karne vali vidvanu ka kathn hai is prakare parasper sambandh rakhne vali chhar aur purush ka svaruuk بتaia gaya hai